ओ ब्रह्मणे नमः नम मुलकोपनिषद मंत्राशाकरष्य भाश्य और भाष्याथसह भावा भावदातीत भावा भावात्मक यत तद्वंदे भावनातीत स्वात्म पर शांति पाठ ओं भद्रम कर्णे श्रृणुयावदेवा भद्रम पश्येम्चीजत्रैरंगे सुषुभागनू यसेम देवितयु शाति शांति शाति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाराक्षोहरीष्टने स्वस्ति नो बृहस्पति धातु ओम शांति शांति शांति हे देवगण हम कानों से कल्याण भय वचन सुने यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें अपने स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हित कर आयु का भोग करें त्रिविध ताप की शांति हो महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूछा हमारा कल्याण करे अरिष्टों के नाश के लिए चक्ररूप गरुण हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे त्रिविध ताप की शांति हो प्रथम मुंडक प्रथम खंड संबंध भाष्य ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि विद्या संप्रदाय इदी पारंपर्य लक्षण संप्रदायती पारंपर्यक्षणसंबंध स्वयमेव स्वये स्तु ही महद्भि परम पुरुषार्थ पुषाथसाधन गुणायासेन लब्धा विद्योतृद्धिप्ररोचनाय विद्या स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादराह प्रवर्तेणनीति ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली उपनिषद अथर्ववेद की है श्रुति इसकी स्तुति के लिए इसके विद्या संप्रदाय के कर्ताओं की परंपरा रूप संबंध का सबसे पहले स्वयं ही वर्णन करती है इस प्रकार यह दिखलाकर कि इस विद्या को परम पुरुषार्थ के साधन रूप से महापुरुषों ने अत्यंत परिश्रम से प्राप्त किया था श्रुति श्रोताओं की बुद्धि में इसके लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी महत्ता दिखलाई है जिससे कि लोग स्तुति के कारण रुचकर प्रतीत हुई विद्या के उपार्जन में आदरपूर्वक प्रवृत्त हों प्रयोजन न तो विद्याया साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्षति विद्यते इत्यादिना अत्र चापर भिदे हृदयग्रंथि इदीना अपरशवाच्या याग्वेदीलक्ष विधि प्रतिषेधमात्रपराया विद्या संसार कारण विद्यादिदोष निवर्तक स्वयम परापर विद्याभेद पूर्वकं अविद्यामत वर्तमान इत्यादिना तथा परम्राप्ति साधन सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वक गुरुप्रसा ल्रह्म विद्यामरीक्षन इत्यादी प्रयोजन चा सकद्रम ब्रह्मवेद्रह्मच्यं सर्वे च अपने प्रयोजन के साथ ब्रह्म विद्या का साध्य साधन रूप संबंध आगे चलकर विद्यते हृदय ग्रंथे इत्यादि मंत्र द्वारा बतलाया जाएगा यहां तो विधि प्रतिशेष मात्र में तत्पर अपर शब्दवाच्य रूप विद्या संसार के कारणभूत अज्ञान आदि दोष की निवृत्ति करने वाली नहीं है यह बात अविद्याम्त्र वर्तमानाह इत्यादि वाक्यों से विद्या के पर और अपर भेद करते हुए स्वयं ही बतला फिर परीक्षलोकान इत्यादि वाक्यों से साधन साध्य रूप सब प्रकार के विषयों से वैराग्यपूर्वक गुरुकृपा से प्राप्य ब्रह्म विद्या को ही परब्रह्म की प्राप्ति का साधन बतलाया है तथा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती पराममृता परिमुच्यंति सर्वे इत्यादि वाक्यों से उसका प्रयोजन तो बारम्बार बतलाया है ज्ञानमात्रे यद्यपि ज्ञानमद्वाश्रमीणस्त्यासनिष्ठ तथा तथापि विद्या ब्रह्मविद्या साधन न कर्मसहते धैर्चरिया चरंत संगा च ब्रुवं दर्शति विद्या कर्मिरोधाच नहि दर्शनेन सह कर्म स्वप्नेपि सक्यम् काल स्वप्ने संपादय शक्य विद्याया का काल संकोचा निमित्तवात्त कालसकोचानुपत्ति यद्यपि ज्ञान में सभी आश्रम वालों का अधिकार है तथापि ब्रह्मविद्या सन्यासगत होने पर ही मोक्ष का साधन होती है कर्म सहित नहीं यह बात श्रुति भैक्ष्यचर्याम चरंतः सन्यास, योगाद इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित करती है इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी यही सिद्ध होता है ब्रह्मात्मय के दर्शन के साथ तो कर्मों का संपादन स्वप्न में भी नहीं किया जा सकता क्योंकि विद्या संपादन का कोई काल विशेष नहीं है और न उसका कोई नियत निमित्त ही है अतः किसी काल विशेष द्वारा उसका संकोच कर देना उचित नहीं है यू गृहस्थु ब्रह्म विद्या संप्रदाय संप्रदायकर्तृत्वादी लिंगम न तस्थित न्यायम न्याय बाधि उत्साहते नी विधिशी तम प्रकाशयोरेक सद्भाव शक्य कर्तं कि लिंग कवलैरी गृहस्थों में जो ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्तित्व आदि लिंग अस्तित्व सूचक निदर्शन देखा गया है वह पूर्व प्रदर्शित स्थिरतर नियमों को बाधित करने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि तम और प्रकाश की एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियों से भी नहीं की जा सकती फिर केवल लिंगों की तो बात ही क्या है एवंक्त संबंध प्रयोजना या उपनिषदोलपाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ्यते या इमाम ब्रह्म भक्ति विद्यात्म भाव श्रद्धाभक्तिपुरसरा सतस्तेषा गर्भजन्म जरारोगा अनर्थपूग परम वा ब्रह्म गम्यत्य विद्यादि संसार कारण चातवयती विनाशयतीष उपन उपनपूर्व सदैरे व अर्थम स्मरणाथ इस प्रकार जिसके संबंध और प्रयोजन का निर्देश किया है उस मुंडक उपनिषद की यह संक्षिप्त व्याख्या प्रारंभ की जाती है जो लोग श्रद्धा श्रद्धापूर्वक आत्मभाव से इस ब्रह्म विद्या के समीप जाते हैं यह उनके गर्भ जन्म जरा और रोग आदि अनर्थ समूह का छेदन करती है अथवा उन्हें परब्रह्म को प्राप्त करा देती है या संसार के कारण रूप अविद्या आदि का अत्यंत अवसादन विनाश कर देती है इसलिए इसे उपनिषद कहते हैं क्योंकि उप और नी पूर्वक सद धातु का यही अर्थ माना गया है